श्री श्री चैतन्य चैतावली छोटे हरिदास को स्त्री दर्शन का दंड निष्किचन से भगवदजनोन्मुख से पारमपर जिगमीषोभवगर से दर्शन विषेणाथ योषिताच हंत हंत विष भक्साधो श्री चैतन्य चंद्र चंद्रोदय नाटक महाप्रभु चैतन्य देव सार्भव भट्टाचार्य से कहते हैं खेत के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग इस आसार संसार रूपी समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं और जिनका भगवान के भजन की ओर झुका हो चला है ऐसे निस्किंचन भगवत भक्त के लिए स्त्रियों और विषयी पुरुषों का अपेक्षा से दर्शन करना विष खा लेने से भी बुरा है स्त्रियों और विषयी लोगों के संसर्ग की अपेक्षा विष खाकर मर जाना सर्वश्रेष्ठ है सचमुच संसार के आदि से सभी महापुरुष एक स्वर से निस्किंचन भगवत भक्त अथवा ज्ञान वैरागी के लिए कामिनी और कांचन इन दोनों वस्तुओं को विश्व बताते आए हैं इन महापुरुषों ने संसार के सभी प्रिय लगने वाले पदार्थों का वर्गीकरण करके समस्त विषय सुखों का समावेश इन दो ही शब्दों में कर दिया है जो इन दोनों से बच गया वह इस आगाध समुद्र के परले पार पहुंच गया और जो इनमें फंस गया वह मझधार में डुबकियां खाता रहा। बिलबिलास ने क्या ही सुंदर कहा है चलन चलन सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोय एक कनक घाटी दुर्लभ दोए। यथार्थ में इन दो घाटियों का पार करना अत्यंत ही कठिन है इसीलिए महापुरुष स्वयं इनसे पृथक रहकर अपने अनुयायियों को कहकर लिख कर प्रसन्न होकर नाराज होकर तथा फिराकर इन्हीं दो वस्तुओं से वक रहने का उपदेश देते हैं त्याग और वैराग्य के साकार स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव जी भी अपने विरक्त भक्तों को सदा इनसे बचे रहने का उपदेश करते और स्वयं भी उन पर कड़ी दृष्टि रखते तभी तो आज त्यागी शिरोमणि श्री गौर का यश सौरभ दिशा विदिशाओं में व्याप्त हो रहा है व्रजभूम में असंख्यों स्थान महाप्रभु के अनुयायियों के त्याग वैराग्य का अभी तक स्मरण दिला रहे हैं पाठक महात्मा हरिदास जी के नाम से तो परिचित ही होंगे हरिदास जी वयोवृद्ध थे और सदा नाम जप ही किया करते थे इनके अतिरिक्त एक दूसरे कीर्तनिया हरिदास और थे वे हरिदास जी से अवस्था में बहुत छोटे थे गिह त्यागी थे और महाप्रभु को सदा अपने सुमधुर स्वर से संकीर्तन थुनाया करते थे भक्तों में वे छोटे हरिदास के नाम से प्रसिद्ध थे पूरे में ही प्रभु के पास रहकर भजन संकीर्तन किया करते थे प्रभु के समीप बहुत से विरक्त भक्त पृथक पृथक स्थानों में रहते थे वे सभी भक्ति के कारण कभी कभी प्रभु को अपने स्थान पर बुलाकर भिक्षा कराया करते थे भक्त वसलगौर उनकी प्रसन्नता के निमित्त उनके यहाँ चले जाते और उनके भोजन की प्रशंसा करते हुए भिक्षा भी पा लेते थे वहीं पर भगवानाचार्य नाम के एक विरक्त पंडित निवास करते थे उनके पिता सतानंद खां घोर संसारी पुरुष थे उनके छोटे भाई का नाम था गोपाल भट्टाचार्य गोपाल श्री काशी जी से वेदांत पढ़कर आया था उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रभु को अपना पढ़ा हुआ शारीरिक भाष्य सुनाऊं किंतु वहां तो सब श्री कृष्ण कथा के श्रोता थे जिसे जगत का प्रपंच समझना हो और जीव ब्रह्म की एकता का निर्णय करना हो वह वेदांत भाष्य सुने अथवा पढ़े यहाँ श्री कृष्ण प्रेम को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानने वाले पुरुष हैं जहाँ भेदा भेद को अचिंत बताकर उससे उदासीन रहकर श्री कृष्ण कथा की ही प्रधानता दी जाती है वहाँ पदार्थों की सिद्धि के प्रसंग को सुनना कोई क्यों पसंद करेगा अतः स्वरूप गोस्वामी के कहने से वे भट्टाचार्य महाशय अपने वेदांत ज्ञान को ज्यों का त्यों ही लेकर अपने निवास स्थान को लौट गए आचार्य भगवान जी वही पुरी में रह गए उनकी स्वरूप दामोदर जी से बड़ी घनिष्ठता थी वे बीच बीच में कभी कभी प्रभु का निमंत्रण करके उन्हें भिक्षा कराया करते थे जगन्नाथ जी में बने बनाए पदार्थों का भोग लगता है और भगवान के महाप्रसाद को दुकानदार बेचते भी हैं किंतु जो चावल बिना सिद्ध किए कच्चे ही भगवान को अर्पण किए जाते हैं उन्हें प्रसादी या अमानी अन्न कहते हैं उसका घर पर ही लोग भात बना लेते हैं भगवान जी ने घर पर ही प्रभु के लिए भात बनाने का निश्चय किया पाठकों को संभवतः शिखी माहिती का नाम स्मरण होगा वैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में हिसाब किताब लिखने का काम करते थे उनके मुरारी नाम का एक छोटा भाई और माधवी नाम की एक बहन थी दक्षिण की यात्रा से लौटने पर सार्वभम भट्टाचार्य ने इन तीनों भाई बहनों को प्रभु से परिचित कराया था ये तीनों ही श्री कृष्ण भक्त थे और परस्पर बड़ा ही स्नेह रखते थे माधवी दासी परम तपस्विनी और सदाचारिणी थी इन तीनों का ही महाप्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग था महाप्रभु माधवी दासी की गणना राधा जी के गणों में करते थे उन दिनों राधा जी के गणों में साढ़े पात्रों की गणना होती थी पहला स्वरूप दामोदर दूसरा राय रामानंद तीसरा शिखी माहिती और आधे पात्र में माधवी देवी की गणना थी इन तीनों का महाप्रभु के प्रति अत्यंत ही मधुर श्रीमती जी का सा सरस भाव था भगवान भगवानाचार्य जी ने प्रभु के निमंत्रण के लिए बहुत बढ़िया महीन शुक्ल चावल लाने के लिए छोटे हरिदास जी से कहा छोटे हरिदास जी माधवीदासी के घर में भीतर चले गए और भीतर जाकर उनसे चावल मांग कर ले आए आचार्य ने विधिपूर्वक चावल बनाए कई प्रकार के शाक, दाल पना तथा और भी कई प्रकार की चीजें उन्होंने प्रभु के निमित्त बनाई नियत समय पर प्रभु स्वयं आ गए आचार्य ने इनके पैर धोए और सुंदर स्वच्छ आसन पर बैठा कर उनके सामने भिक्षा परोसी सुगंध युक्त बढ़िया चावलों को देख प्रभु ने पूछा भगवन ये ऐसे सुंदर चावल कहाँ से मंगाए सरलता के साथ भगवान जी ने कहा प्रभो माधवी देवी के यहाँ से मगाए हैं सुनते ही महाप्रभु के भाव में एक प्रकार का विचित्र परिवर्तन सा हो गया उन्होंने गंभीरता के साथ पूछा माधवी के यहाँ से लेने कौन गया था उसी प्रकार उन्हें उत्तर दिया प्रभो छोटे हरिदास गए थे यह सुनकर महाप्रभु चुप हो गए और मन ही मन कुछ सोचने लगे पता नहीं वे हरिदास जी के किस बात से पहले ही असंतुष्ट थे उनका नाम सुनते ही भिक्षा से उदासीन से हो गए फिर कुछ सोचकर उन्होंने भगवान के प्रसाद को प्रणाम किया और अनिच्छापूर्वक कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद पा लिया आज वे प्रसाद पाते समय सदा की भांति प्रसन्न नहीं दिखते थे उनके हृदय में किसी गहन विषय पर ग्रंदयुद्ध हो रहा था भिक्षा पाकर वे सीधे अपने स्थान पर आ गए आते ही उन्होंने अपने निजी सेवक गोविंद को बुलाया हाथ जोड़े हुए गोविंद प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुआ उसे देखते ही प्रभु रोज के स्वर में कुछ दृढ़ता के साथ बोले देखना आज से छोटा हरदास हमारे यहाँ कभी ना आने पावेगा यदि उसने भूल से भी हमारे दरवाजे में प्रवेश किया तो फिर हम बहुत अधिक असंतुष्ट होंगे मेरी इस बात का ध्यान रखना और दृढ़ता के साथ इसका पालन करना गोविंद सुनते ही सन्न रह गया वह प्रभु की इस आज्ञा का कुछ भी अर्थ न समझ सका धीरे धीरे वह प्रभु के पास से उठकर कर स्वरूप गोस्वामी के पास चला गया उसने सभी वृत्तांत उनसे कह सुनाया सभी प्रभु की इस भीषण आज्ञा को सुनकर चकित हो गए प्रभु तो ऐसी आज्ञा कभी नहीं देते थे वे तो पतितों से भी प्रेम करते थे आज यह बात क्या हुई वे लोग दौड़े दौड़े हरिदास के पास गए और उसे सब सुनाकर पूछने लगे तुमने ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला जिससे प्रभु इतने क्रुद्ध हो गए इस बात के सुनते ही छोटे हरिदास का मुख सफ़ेद पड़ गया उसके होश हवास उड़ गए अत्यंत ही दुख और पश्चाताप के स्वर में उसने कहा और तो मैंने कोई अपराध किया ही नहीं हाँ भगवान आचार्य जी के कहने से माधवीदासी के घर से मैं थोड़े से चावलों की भिक्षा अवश्य मांग लाया था सभी भक्त समझ गए कि इस बात के अंदर अवश्य ही कोई गुप्त रहस्य है प्रभु इसी के द्वारा भक्तों को त्याग वैराग्य की कठोरता समझाना चाहते हैं सभी मिलकर प्रभु के पास गए और प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगे प्रभु हरिदास अपने अपराध के लिए हृदय से अत्यंत ही दुखी है उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए भविष्य में उनसे ऐसी भूल कभी ना होगी उन्हें दर्शनों से वंचित न रखिए प्रभु ने उसी प्रकार कठोरता के स्वर में कहा तुम लोग अब इस संबंध में मुझसे कुछ भी न कहो मैं ऐसे आदमी का मुख भी देखना नहीं चाहता जो वैरागी का वेश बनाकर स्त्रियों से संभाषण करता है अत्यंत ही दीनता के साथ स्वरूप गोस्वामी ने कहा प्रभु उनसे भूल हो गई फिर माधवी देवी तो परम साध भगवत भक्ति पराण देवी है उनके दर्शनों के अपराध के ऊपर इतना कठोर दंड न देना चाहिए प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा चाहे कोई भी क्यों न हो स्त्रियों से बात करने की आदत पढ़ना ही विरक्त साधु के लिए ठीक नहीं शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि अपनी सगी माता बहन और युवती लड़की से भी एकांत में बातें न करनी चाहिए यह इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि अच्छे अच्छे विद्वानों का मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है प्रभु का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर और उनके स्वर में दृढ़ता देखकर फिर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ हरिदास जी ने जब सुना कि प्रभु किसी भी तरह क्षमा करने के लिए राजी नहीं है तब तो उन्होंने अन्न जल बिल्कुल छोड़ दिया उन्हें तीन दिन बिना अन्न जल के हो गए किंतु प्रभु अपने निश्चय से तिल भर भी न डिगे तब तो स्वरूप गोस्वामी जी को बड़ी चिंता हुई प्रभु के पास रहने वाले सभी विरक्त भक्त डरने लगे उन्होंने नेत्रों से तो क्या मन से भी स्त्रियों का चिंतन करना त्याग दिया कुछ विरक्त स्त्रियों से भिक्षा ले आते थे उन्होंने उनसे भिक्षा लाना ही बंद कर दिया स्वरूप गोस्वामी डरते डरते एकांत में प्रभु के पास गए उस समय प्रभु स्वस्थ होकर कुछ सोच रहे थे स्वरूप जी प्रणाम करके बैठ गए प्रभु प्रसन्नतापूर्वक उनसे बातें करने लगे प्रभु को प्रसन्न देखकर धीरे धीरे स्वरूप गोस्वामी कहने लगे प्रभु छोटे हरिदास ने तीन दिन से कुछ नहीं खाया है उसके ऊपर इतनी अप्रसन्नता क्यों उसे अपने किए का बहुत दंड मिल गया अब तो उसे क्षमा मिलनी चाहिए प्रभु ने अत्यंत स्नेह के साथ व्यवस्था के स्वर में कहा स्वरूप जी मैं क्या करूं मैं स्वयं अपने को समझाने में असमर्थ हूँ जो पुरुष साधु होकर प्रकृति संसर्ग रखता है और उनसे संभाषण करता है मैं उससे बातें नहीं करना चाहता देखो मैं तुम्हें एक अत्यंत ही रहस्यपूर्ण बात बताता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और सुनकर हृदय में धारण करो वह यह हैदय रहस्यम यम मुनिनाम न ना खलु न खलु योनि सन्निधे हर ती हरिनाक्षी क्षिप्रम अक्षिप्री है नुत्रम चित्तम मैं को उसे सुनो विरक्त पुरुषों स्त्रियों की सन्निधि में नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि हरिणी के समान सुंदर नेत्रों वाली कामणी अपने तीक्षण कटाक्ष बाणों से बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त को भी जो शांति के कवच से ढका हुआ है शीघ्र ही अपनी ओर खींच लेती है इसलिए भैया मेरे जाने वह भूखों मर ही क्यों न जाए अब मैं जो निश्चय कर चुका उससे हटूंगा नहीं स्वरूप जी उदास मन से लौट गए उन्होंने सोचा प्रभु परमानंद पुरी महाराज बहुत आदर करते हैं यदि पुरी उनसे आग्रह करे तो संभवतया वे मान भी जाए यह सोचकर वे पुरी महाराज के पास गए सभी भक्तों के आग्रह करने पर पुरी महाराज प्रभु से जाकर कहने के लिए राजी हो गए वे अपनी कुटिया में निकलकर प्रभु के सैन्य स्थान में गए पुरी को अपने यहाँ आते देखकर कर प्रभु उठकर खड़े हो गए और उनकी यथाविधि अभ्यर्थना करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया बातों ही बातों में पुरी जी ने हरिदास का प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे प्रभु इन अल्प शक्ति वाले जीवों के साथ ऐसी कड़ाई ठीक नहीं है बस बहुत हो गया अब सबको पता चल गया अब कोई भूल से भी ऐसा व्यवहार न करेगा अब आप उसे क्षमा कर दीजिए और अपने पास बुलाकर उसे अन्न जल ग्रहण करने की आज्ञा दे दीजिए पता नहीं प्रभु ने उसका और भी पहले कोई ऐसा निंद आचरण देखा था जब उसके बहाने सभी भक्तों को घोर वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे हमारी समझ में आ ही कै क्या सकता है महाप्रभु पुरी के कहने पर भी राजी नहीं हुए उन्होंने उसी प्रकार दृढ़ता के स्वर में कहा भगवान आप मेरे पूज्य हैं आपकी उचित अनुचित सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं किंतु न जाने क्यों इस बात को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी न कहें महाराज ने अपने वृद्ध वृद्धपने के सरल भाव से अपना अधिकार सा दिखाते हुए कहा प्रभु ऐसा हट ठीक नहीं होता जो हो गया सो हो गया उसके लिए इतनी ग्लानि का क्या काम सभी अपने स्वभाव से मजबूर है प्रभु ने कुछ उत्तेजना के साथ निश्चयात्मक स्वर में कहा श्रीपाद इसे मैं भी जानता हूं कि सभी अपने स्वभाव से मजबूर है फिर मैं ही इससे कैसे बच सकता हूँ मैं भी तो ऐसा करने के लिए मजबूर ही हूँ इसका एक ही उपाय है आप यहाँ सभी भक्तों को साथ लेकर रहें मैं अकेला अलाल नाथ में जाकर रहूँगा बस ऊपर के कामों के निमित्त गोविंद मेरे साथ वहां रहेगा यह कहकर प्रभु ने गोविंद को जोरों से आवाज दी और आप अपनी चद्दर को उठाकर कर अलाल नाथ की ओर चलने लगे जल्दी से उठकर पूरी महाराज ने प्रभु को पकड़ा और कहने लगे आप स्वतंत्र हैं आपकी माया जानी नहीं जाती पता नहीं क्या कराना चाहते हैं अच्छी बात है जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए मेरा ही यहाँ क्या रखा है केवल आपके ही कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ आपके बिना मैं यहाँ रहने ही क्यों लगा यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है अब मैं इस संबंध में कभी कुछ न कहूँगा यह कहकर पूरी महाराज अपनी कुटिया में चले गए प्रभु फिर वहीं लेट गए जब स्वरूप गोस्वामी ने समझ लिया कि प्रभु अब किसी की भी न सुनेंगे तो वे गदगद वे जगदानंद भगवानाचार्य गदाधर गोस्वामी आदि दस पाँच भक्तों के साथ छोटे हरिदास के पास गए और उसे समझाने लगे उपवास करके प्राण गंवाने से क्या लाभ जियोगे तो भगवान नाम जप करोगे स्थान पर जाकर न सही जब प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शनों को जाया करें तब दूर से दर्शन कर लिया करो उनके होकर उनके दरबार में पड़े रहोगे तो कभी न कभी वे प्रसन्न हो ही जाएंगे कीर्तनया हरिदास जी की समझ में यह बात आ गई उसने भक्तों के आग्रह से अन्न जल ग्रहण कर लिया वह नित्य प्रति दर्शनों को मंदिर में जाते समय दूर से प्रभु के दर्शन कर लेता और अपने को अभागा समझता हुआ कैदी की तरह जीवन बिताने लगा उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती थी गाना बजाना उसने एकदम छोड़ दिया सदा वह अपने असद व्यवहार के विषय में ही सोचता रहता होते होते उसे संसार के एकदम वैराग्य हो गया ऐसा प्रभु कृपा शून्य जीवन बिताना उसे भार सा प्रतीत होने लगा अब उसे भक्तों के सामने मुख दिखाने में भी लज्जा होने लगी इसलिए उसने इस जीवन का अंत करने का ही धन निश्चय कर लिया एक दिन अरुणोदय काल में वह उठा प्रभु इस समय समुद्र स्नान करने के निमित्त जाया करते थे स्नान को जाते हुए प्रभु के उसने दर्शन किए और पीछे से उनकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर और कुछ वस्त्र में बांधकर कर श्री नीलाचल से चल पड़ा काशी होता हुआ वह त्रिवेणी तट पर पहुंचा जहां पर गंगा जमुना की सिताशित सलिल का सम्मान होता है उसी स्थान पर धारा में खड़े होकर उसने उच्च स्वर से कहा जिस शरीर ने महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव किया है हे माता जाह्हवी हे पतित पावनी श्री कृष्ण सेविता कालिंदी माँ दोनों ही माता मिलकर इस अपवित्र शरीर को अपने परम पावन प्रवाह में बहाकर पावन बना दो हे अंतर्यामी प्रभो यदि मैंने जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत सुकृत किया हो तो उसके फल स्वरूप मुझे जन्म जन्मांतरों तक आपके चरणों के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जहाँ कहकर वजोरों से प्रवाह की ओर लपका उसकी प्रार्थना को पूर्ण करने के निमित्त दोनों ही माताएं एक होकर अपने तीक्ष प्रवाह के साथ बहाकर उसके शरीर को सांस ले गई कोई गौड़ी वैष्णो भक्त उनकी इन बातों को सुन रहा था उसने नवद्वीप में आकर श्रीवास पंडित से यह समाचार सुनाया वे मन ही मन सोचने लगे हरदास ने ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर डाला रथ यात्रा के समय सदा की भांति वे इस बार भी अद्वैताचार आदि भक्तों के साथ नीलाचल पधारे तब उन्होंने प्रभु से पूछा प्रभु छोटा हरदास कहा है प्रभु ने हंसकर कहा कहीं अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा होगा तब उन्होंने उस वैष्णव के मुख से जो बात सुनी थी वह का सुनाई इसके पूर्व ही भक्तों को हरिदास जी की आवाज़ एकांत एक में प्रभु के समीप सुनाई दी थी मानो वे सूक्ष्म शरीर से प्रभु को गायन सुना रहे हों तब बहुतों ने यही अनुमान किया था कि हरिदास ने विष खाकर या और किसी भांति आत्मघात कर लिया है और उसी के परिणाम स्वरूप उसे प्रेत योनी प्राप्त हुई है या ब्रह्म राक्षस हुआ है उसी शरीर से वह प्रभु को गायन सुनाता है किंतु कई भक्तों ने कहा जो इतने दिन प्रभु की सेवा में रहा हो और नित्य श्री कृष्ण कीर्तन करता रहा हो उसकी ऐसी दुर्गति होना संभव नहीं अवश्य ही वह गंधर्व बनकर अलक्षित भाव से प्रभु को गायन सुना रहा है आज श्रीवास पंडित से निश्चित रूप से हरिदास की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी को परम आश्चर्य हुआ और सभी उनके गुणों का बखान करने लगे प्रभु ने दृढ़ता युक्त प्रसन्नता के स्वर में कहा साधु होकर स्त्रियों से संसर्ग रखने वालों को ऐसा ही प्रायश्चित ठीक भी हो सकता है हरिदास ने अपने पाप के उपयुक्त ही प्रायश्चित किया